नमस्कार आप संडे रेडियो पुनी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में जी हाँ मैं हूं आपका हम सफर सनी <laughs> कहते हैं तलाशी मेरे हाथों की लेकर क्या पा लोगे तुम तलाशी मेरे हाथों की लेकर क्या पा लोगे तुम चंद लकीरों में छिपे अधूरे से कुछ खिस्से है चंद लकीरों में छिपे

अदुरे से कुछ हैं। हैं हैं आप सुना है रेडियो आवाज़ आइए के के सफ़र को यादगार और और सुहाना बनाते हैं। और आज हमारे हम तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार से प्यार भरा नमस्कार <laughs>

जी विभा जी स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग जब आप आ, अलग अलग कलेक्शन लेके हमारे बीच में आते हैं तो आज किस कलेक्शन की बात होगी कौन से अक्षर वाले गाने हमें सुनाएंगे आप आज भी मेरे पास ओ अक्षर वाले ही गाने हैं अरे वाह <laughs> मुझे तो लगा खत्म हो गया आपके पास अभी चल रहे हैं, है कुछ ही गाने हैं अच्छा अच्छा और पहला गाना मैं देना चाहूंगी क्षमा मुझे

मैं मैं ना मैं रहूं, तू ना रहूं रहे इसमें ये एक स्टेज पे फिल्माया गया या गाना है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो सेट है उसपे शमा और परवाने परवाने के एक लाइट को दिखाया गया है और शमा जल रही है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ इसको

गाया भी गया है और स्टेज के ऊपर नाच के साथ फिर गया है इसमें बहुत ही खूबसूरती है नहीं, नहीं, नहीं। और जैसे कि इसके बोल हैं ओ शमा मुझे फूक दे इतना प्यार होने के बावजूद भी जैसे शमा परवाना मिल नहीं पाते नहीं, जो कि इश्क का इश्क का दस्तूर भी है तो इसमें गाने के बोल हैं पत्थर दिल है ये जगवाले जाने ना कोई मेरे दिल की जलन

जब से है है है जमी प्यार की ये ये दुनिया दुनिया तुझको मेरी मुझे तेरी लगन हम्म हम्म विभाजी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है आशिक इस एल्बम से है जो 1960 में रिलीज हुई थी ऋषिकेश मुखारजी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी

और इस फिल्म के कलाकार हैं शम्मी कपूर नंदा पद्मिनी लीला छिटनिस इन पर पिक्चराइज किया गया था और जैसे आपने कहा कि ये जो एक रोमांटिक लव स्टोरी की कहानी है और कहीं ना कहीं इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी आ, मिलती जुलती भी होती हैं लेकिन फिर इस फिल्म को जो है थोड़ा सा अलग करने की कोशिश ऋषिकेश मुखार्जी ने किया है क्लाइमैक्स इसमें यही है कि गोपाल नाम का एक

व्यक्ति हैं और प्रताप नाम का एक व्यक्ति है दोनों के बीच में क्लाइमैक्स बताई गई है अभी इस गाने मुकेश जी ने, लता मंगेशकर और मुके जी ने गाया है। शंकर जैकिसन का संगीत बद आसिक इस एल्बम का ये पहला गाना कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो

दस्तूर यही इश्क़ है दस्तू पर है जब चलन यहाँ जीत जी अपना मिलन कुस्मत को नहीं मंज़ूर खुशमत को नहीं मंजूर

शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली मैंने ये भी न जाना कब दिन डूबा कब रात ढली फिर भी है मिलने से मैंने

क्षमा मुझे फूक दे मैं न मैं रहूं तू न तू तु रहे यही इश्क कहे दस्तू यही इश्क कहे दस्तू

पत्थर दिल है ये जगवाले जाने न कोई मेरे दिल की जलन पत्थर दिल है ये जगवाले जाने न कोई मेरे दिल की जलन जब सहजन मी प्यार की दुनिया तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन

तुझ बिन ये दुनिया बनूर तुझ बिन ये दुनिया बनू जा है जब चलन यहाँ जीत जी अपना मिलन कुस्मत को नहीं मंजूर जात

किस्मत अंधी किस्मत देख सकी ना मेरी तेरी खुशी हाय हारी किस्मत अंधी किस्मत देख सकी ना मेरी तेरी खुशी बे बस रो के थकी जल जल के मरी

दिल जो मिले किस का था था दिल जो मिले किस कामा मुझे फूक दे मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर।

यहाँ जी ती अपना मिलन कुस्मत को नहीं मंजूर किस्मत को नहीं

107.8 खुश रहो खुश या बाटो कहते हैं हैं हैं जब मोहब्बत को को लो लोग खुदा मानते मानते फिर क्यों प्यार करने वालों को बुरा मांते? माना कि ये जमाना पत्थर दिल है फिर क्यों लोग पत्थरों से दुआ मांगते हैं आप सुना है रेडियो जीरो सेवन पॉइंट एट पर खाबो का सफर

और मैं हूं आपका हम सफर सनी और हमारे हम सफर गानों को लेकर आए हैं जी हाँ विवाजी विवाजी कैसे हैं आप मैं ठीक हूं जो, जो आपने सुनाए थे बड़ा गहरा शेर है मेरे को बड़ा अच्छा लगा धन्यवाद <laughs> जी <laughs> मेरे पास है गाना ये काफिला जा रहा है और इसमें काफिले में चलते हुए भगवान से हाँ। शिकायत भी की जा रही है और अपना दुख का इजहार भी किया जा रहा है

वो जिंदगी को देने वाले वो जिंदगी को लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला बहुत ही दुख है इसमें गाने में शिकायत है और भगवान से जैसे लड़ के और उससे अपना प्रीतम को वापस लेने की एक गुजारिश की गई है इसमें इसके बोल बहुत ही सुंदर है मैंने कब तोड़े मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे

फिर क्यों बुझाए तू ने दिल के उजारे मेरे? मुझे मेरी जान दे, दे प्रीत को ये उत <laughs> आपने याद कराया है बहुत ही अच्छा सुदीन गाना है और इस गाने को हम लोग सुनेंगे और ये मुझे लगता है की नागिन नाम की एक फिल्म आई थी नाइनटीन फिफ्टी फोर में उस फिल्म का ये गाना है

और इसमें प्रदीप कुमार वैजंती माला जीवन और जौहर साहब ने काम किया था और फिल्म में स्टोरी नागिन वाली है नागिन यानि एक जो हीरो है वो शिकार करने जाता है और शिकार करते करते एक नाग जो है उससे मर जाता है फिर नाग मर जाता है तो नागिन वहाँ आती है और नागिन को ये पता चलता है किसी इंसान ने मेरे नाग को मारा है तो नागिन जो है हीरो के पीछे लग जाती है और आखिरी में बदला लेना चाहती हैं

तो इस तरह का ये जो है नागिन फिल्म की स्टोरी है एक नागिन की तो आइए इस गाने का आनंद लेते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज 1.07.8 जीरो पर खाबो का सफर खुश रहो खुश या बाटो

के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला मैंने कब थोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने

दिल के उजारे मेरे मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरा मुझे मेरी जान दे दे देख को ये दाल दे दे खोए हुए मेरे प्राण दे

के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले रिज मेरी झील के बता तुझे ग्या

आप सुन रहे पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं ओ अक्षर वाले कहते हैं क्यों तनहा कर देते हो यू दूर जाकर क्यों तनहा कर देते हो यू दूर जाकर इंतजार करते हैं हम बेकरार होकर वक्त बदलता है माना हमने न छोड़ कर जाया करो अनजान बनकर

<laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो पुनिडी आवाज 107.8 जीरो पर खाबो का सफर आइए विवाजी कैसे है आप

जी मैं ठीक हूँ गाने को इंजॉय कर रही हूँ और बड़े मजे के साथ सुन रही हूँ सारे गाने जी जी अब अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है आ, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी डेफिनेटली ये सारे गाने ब्लैक एंड वाइट पे है मोस्टली गाने हाँ, हाँ. लेकिन ये संजीव कुमार बैल गाड़ी पे बैठे हुए आप जस्ट इसको इमेजिन, <laughs> इमेजिन करें और वो ये गा रहे हैं

बड़े प्यार के साथ पूरी ऊजा के साथ वो गाना गा रहे हैं ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ये

<laughs> बहुत ही मुकेश का गाया हुआ गाना है जी, जी, और जी. संजीव कुमार क्योंकि ये मेरी फेवरेट एक्टर हैं इनको इस गाने को मैंने यूट्यूब में कई बार देखा है और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है <laughs> और इसके इनके बोल जो मुझे बहुत पसंद है जी, जी, जी. कल तक जो बे गाने थे जन्मों के हैं क्या होगा कौन से पल में कोई जाने में। <laughs>

जी विभा जी बहुत ही खूबसूरत गाना जैसे आपने याद कराया है और इसके जो लिरिक्स हैं या जो भाव बने हुए हैं और जो रिदम में बनाया गया है वो सभी को आकर्षित करता है मुझे भी बहुत प्यारा लगता है ये गाना इंदिवर साहब का लिखा है मुकेश जी का गाया हुआ रोशन साहब का संगीत से सजा अनोखी रात ए सैलबम का ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनये हैं रेडियो पर आवाज

107.8 FM. खुश रहो खुशियाँ बांटो

ज को धरती तर से धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सी पुजैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा उ पानी में सी पुजैसे

अनजाने हो तो पर तू पहचाने गीत हैं पहचाने गीत हैं कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं जन्मों के मीत हैं उमिते कल तक जो बेगाने थे

रेडियो रेडियो पुनीरी पुनीरी आवाज़ आवाज़ खुश रहो खुश नमस्कार आप 1.07.8 पर बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अनोखी रात इस एल्बम का और जैसे कि मैं कह रहा था कि अनोखी रात ये एक यूनिक फिल्म कह सकते हैं थोड़ी सी कहानी इसमें नया बताने की कोशिश रही

संजीव कुमार जाहिदा अरुणा ईरानी तरुण बोस पर पिक्चराइज किया गया था और असित सिंध का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म में एक कहानी इस तरह से बताई गई है कि एक व्यापारी होता है वो अपनी पत्नी को लेकर किसी व्यापार के सिलसिले में गांव की तरफ बढ़ता है तो बीच में अंधेरा हो जाता है तो अंधेरी रात में आगे और यात्रा न करने की वजह से वो किसी आश्रय को ढूंढते हैं तो पास के एक गाँव में जाते हैं

और उस गांव में वो आश्रय लेते हैं लेकिन जिस घर में वो आश्रय लेते हैं वो एक डाकू का घर होता है और डाकू इन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि जो व्यापारी है उसकी पत्नी को देखकर डाकू को अपनी मरी हुई पत्नी की याद आ जाती है उनकी हम लगती है तो इस तरह की ये कहानी यहाँ पर बताई गई है तो बहुत ही अलग स्टोरी है

और जैसे आपने कहा कि इस गाने को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिक्चराइज किया गया था और सुनकर मुझे अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है सनी जैसे मैं आपको बोलूँ की तो आपके सामने आप विजुअलाइज करेंगे वो कैमरे करती हुई या

स्टेज पे वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए डांस कर रही हैं, लेकिन ये जो गाना मैं लेके है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है ये गाना है इसमें इसके बोल हैं पहले मैं बोल बता दू माँ उ क्या हो गया उनकी गली में दिल खो गया बिंदिया हो तो ढूंढ भी लो मैं दिल ना ढूंढा जाए और इसमें ये एक घगरा चोली पहन के हेलन डांस कर रही है इतनी खूबसूरती से इन्होंने नृत्य किया है

और अपनी सखियों के साथ हाले दिल बयां कर रही हैं अच्छा बहुत ही खूबसूरत गाना है जी जी और कह रही हैं शीशा हो तो तोड़ भी दो दिल ना तोड़ा जाए <laughs> <laughs> बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किया आश्यकर्ता हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि गाना सुन लिया जाए पहले <laughs> जी <laughs> तो चलिए मैं सीधे गाने की तरफ आपको रुख करता हूँ

फारूक कैसर साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत पारस बनी का आपके लिए अभी आप सुनाए हैं रेगो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो सेवन पॉइंट खुश रहो खुशिया बाटो

आर्ट खुश रहो नमस्कार आप आप सुन रहे हैं आवाज 107.8 पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और और गाने बड़े प्यारे प्यारे आपने सुनाए कहते मेरी मोहब्बत की ना सही मेरे सलीके की तो दादे तेरा जिक्र रोज करते हैं हम तेरा नाम लिए बेगैर आप सुने रिजु पुनी आवाज

107.8 FM तो चलिए पारस मणि इस एल्बम से आपने जो गीत सुना वो बहुत ही खूबसूरत गीत था और हेलन की जिस तरह से विभाजी ने बातें की थी उसी तरह का ये जो है भाव प्रकट करता है और पारस मणि ये फिल्म जो आई थी नाइनटीन में रिलीज हुई थी 63 में और इस फिल्म की कहानी भी थोड़ी सी यूनिक रही अरुणा ईरानी मनहर देसाही हेलन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म

और उस जमाने में इस फिल्म को शायद लोगों ने काफ़ी देखा क्योंकि एक पॉपुलर नाम है पारस मणि और पारस मणि बना किसी हीरे की बात हो रही है यहाँ पर और उस मनी को छूने से जो है व्यक्ति अपने उम्र को ख़त्म कर देता है यानी अपने अगर जितने भी उम्र में वो है वो जवान हो जाता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ऐसे इसमें इस हीरे के बारे में बताया गया है और पारस जो है ये नाम भी एक अपने आप में एक मैसेज देता है

जिसके पास भी ये जो जो आ जाता जाता है है है है है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे बताया कहानी बहुत लंबी लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने बताई आपको और विवाजी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी जी तो चलिए आप आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में हम लोग क्योंकि ओ अक्षर वाले गाने मेरे ख्याल से अब पूरे हो गए हैं विवाजी जी बिल्कुल

और इसमें बहुत से गाने हमने मिक्स करे हैं इसमें प्यार भी था चांद सितारों से बातें भी थी और नैया थी खिवैया थे और इसको ऑलमोस्ट सबको हमने समेत के एक ही पटारी में लाके उसको अच्छे से सुना पूरा एंजॉय किया

उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी श्रोताओं ने तो शुर भी बहुत बहुत, बहुत किया जी जी जी चलिए अब अगले पढ़ाओ में हम लोग अगले अक्षर की तरफ जाएंगे पी अक्षर पी बहुत ही एक प्यार वाला शब्द है प्यार से शुरू होता है

और पवित्र शब्द है पी अक्षर <laughs> जी जी बिल्कुल पी से प्यार है प्रेम है पवित्रता है है जी जी और इसके गाने हम... भी बहुत सारे हैं इस अल्फाबेट से. जी. तो अगले पड़ाव में हम लोग इसी

अल्फाबेट के साथ जुड़ेंगे हमारे श्रोताओं के साथ में और जाते जाते कुछ गजले और एक पी अक्षर वाला गाना जरूर मैं की तरफ करना चाहूंगा, चाहूंगा की आप एक गाना अगर पी अक्षर वाले आपके पास हो तो जरूर मुझे बताइए जी इस टाइम मेरे दिमाग में जो गाना आ रहा है ये कॉमेडी है इसमें महबूब जो है उन्होंने एक्ट किया है अच्छा, और अच्छा, बहुत ही अपने प्यार का इजहार जो है उसको

बड़ी कॉमेडी के तरीके से उन्होंने किया ऐसे कपड़े फाड़ रहे हैं और एक्चुअली वो अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहे हैं जो उनके ससुर उसको उन, उनको अपनी पत्नी के भाष में जाने देते तो ये ये गाना ऐसा है प्यार की आग में तन बतन जल गया जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे

ये जैसा मैंने कहा का मैं तो बहुत, <laughs> बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया जाते जाते और ये फिल्म थी जिद्दी जो नाइनटीन सिक्सटी फोर में रिलीज हुई थी और ये एक युवक की कहानी इसमें बता, बताई गई है

और जॉय मुखारजी महमूद अली शोभा खोटे आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म और इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग हट के बताई गई है इस फिल्म का जो गाना आपने याद कराया है इस गाने को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है और मन्नाडे साहब ने इसे गाया है सचिन देव वर्मन ने संगीत से संवारा है तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा कि वक्त हो गया है हमारे श्रोताओं से इजाज़त लेने का एंड थैंक यू सो मच विभा जी आपको

आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को भी इतने प्यार से सुनने के लिए और आपको बहुत बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया <laughs> नमस्कार चलिए विभाजी जाते जाते दो लाइनें आपके लिए

खास और हमारे सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा अगले पड़ाव में हम लोग पी अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने लेकर वापस आपके साथ रहेंगे इसी तरह खाबों के सफर में और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहते हैं और औरों से कहा तुमने औरों से कहा तुमने औरों से सुना तुमने कभी हमसे कहा होता कभी तो, हमसे सुना, कभी हम होता। सुना। <laughs> तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम जाएंगे आपसे इजाज़त

बहुत सारी शुभकामनाएं दुआओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सा खुश रहो खुशियां बांटो

फिरू पागलों की तरह ठंडिया है भरू पागलों की तरह मैं तो रोता फिरू पागलों की तरह अरे मैं तो रोता

जब मैं मुंह से निकले धुआं जल गया जल गया मेरे दिल का जहां बात जब मैं मुंह से निकले धुआं बात जब मैं करू मुंह से निकले धुआं धुआ अरे जल गया जल गया मेरे दिल का जहां

इश्क़ मुझको न चाहता रहा है सदा क्या क्या सपने दिखाता रहा है सदा इश्क मुझको न चाहता रहा है सदा इश्क मुझकोन चाहता रहा है सदा

सुन रहे रेडियो पूनी आवाज एक सौ खुश रहो खुशिया बांटो तुमने किसी से कभी प्यार किया है प्यार, भरा दिल किसी को दिया है। प्यार कहा आपकी किस्मत में प्यार कहा आप नीस्मत में प्यार का किया है

आठ एफ एम खुश रहो खुशियां बांटो

so day

सुनाया है रेडियो पुनी आवाज एक एफएम खुश रहो खुश बांटो

बिन जोगन मेरी रातें तुझ बिन मेरे दिन बन बंजारे मेरा जीवन जलती ढूनी कुछ तुझे मेरे सपने साथ

एक सौ खुश रहो खुश बांटो

मुझे तो ये नहीं पता